विक्रांत तुरंत पहचान गया कि उसके कमरे के दरवाजे पर स्वाति खड़ी है स्वाति वही लड़की थी जिससे पिछले दिन विक्रांत ने केस के बारे में अपना ओपिनियन शेयर किया था पहले तो विक्रांत को सिर्फ इस लड़की का नाम ही पता था लेकिन उसे ये बात पहले नहीं पता थी कि इस लड़की का सरनेम तोमर है ऑफिस के लोग इसे स्वाति के नाम से ही जानते थे लेकिन इस लड़की का पूरा नाम स्वाति तोमर था इसकी भी नई ज्वाइनिंग थी और जिस तरह से डी नगर ब्रांच में सुनिधि असिस्टेंट के तौर पर काम करती है उसी तरह से नागपाड़ा पुलिस स्टेशन पर स्वाति काम करती थी वैसे देखने में ये लड़की सुनिधि से ज्यादा खूबसूरत थी बड़ी बड़ी आंखें लंबे बाल और फॉर्मल यूनिफॉर्म में भी ये कमाल की लगती थी विक्रांत को अभी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सुबह सुबह उसके होटल के कमरे के बाहर क्या कर रही है कहीं इसका कुछ और मतलब तो नहीं है कुछ चाहती तो नहीं है ये मुझसे हमेशा की तरह फिर से विक्रांत के मन में ख्याली पुलाव बनने शुरू हो गए। लेकिन जैसे ही विक्रांत ने कमरे का दरवाजा खोला उसका सारा मिट्टी में मिल गया। दरसल अकेले नहीं थी नागपाड़ा के सीनियर आकाश भी मौजूद थे आकाश को देखते ही विक्रांत को तुरंत अंदाजा लग गया की ये लोग यहाँ पर किस मकसद से आए हुए है तुम लोग यहाँ विक्रांत ने चौंकते हुए कहा गुड मॉर्निंग गु सर सॉरी आकाश ने बड़ी सहजता से विक्रांत को देखते ही कहा इसके बाद ये दोनों अंदर आ गए और फिर तुरंत ही स्वाति ने कमरे का दरवाजा अंदर से बंद कर दिया क्या हुआ क्या काम है तुम लोगों को विक्रांत उन दोनों के यहाँ आने का कारण तो समझ ही रहा था लेकिन उसने अनजान बनते हुए उसने सवाल किया इसके बाद वो कमरे के कलटेंट खोलने लगा जिससे धूप की किरण कमरे में आनी शुरू हो गई और यहाँ से अंधेरा भी गायब हो गया विक्रांत सर मैं मैं आज अपना सारा काम छोड़कर सुबह सुबह आपके पास भागता हुआ आया हूँ आकाश ने कहा वैसे मुझे लगता है कि आपको पता होगा कि मैं आपसे मिलने यहाँ क्यों आया हूँ मुझे कल स्वाति ने बताया आपने जो कुछ उससे कहा था हाँ तो विक्रांत टहलतावा सोफे के पास आया और सोफे पर बैठते हुए कहा उसने उन दोनों को भी बैठने का इशारा किया मैंने ये अनुमान लगाया था कोई पक्का थोड़ी ना कहा था मैं इस केस का विटनेस हूँ सच्चाई पता लगाना तुम लोगों का काम है अरे सर क्या बताऊ आकाश ने विक्रांत के ठीक सामने सोफे पर बैठते हुए कहा अच्छा सुनिए सर हम लोगों ने कल रात में ही मेहता की वाइफ मोहिनी को अरेस्ट कर लिया था रात भर उसे पूछताछ की लेकिन कोई मतलब नहीं वो खुद को निर्दोष बता रही है उसे कुछ नहीं पता है हमें भी अब लगता है की उसे कुछ पता नहीं है अब देखिये सिचुएशन हमारे हाथ से निकल रही है आकाश ने थोड़ा सीरियस होते हुए कहा वो बीस लाख रुपए जरूर मोहनी के अकाउंट से ट्रांसफर हुए हैं लेकिन हम उसके आधार पर उसे मुजरिम नहीं साबित कर सकते ना ये कोई ठोस सबूत नहीं है सर आज नहीं तो कल हमें मोहनी को रिलीज करना ही पड़ेगा कल रात हमने मेहता के और भी करीबियों को इंटेरोगेट किया था वहां से पता चला है कि मेहता वाकई में अपनी वसीयत लिखने की तैयारी कर रहा था हमें ये भी खबर मिली है कि मेहता का उसकी वाइफ मोहिनी के साथ रिलेशन ठीक नहीं था कई मौकों पर उन्हें पब्लिकली लड़ते हुए भी देखा गया था और फिर मोहनी का मेहता की दोनों बेटियों के साथ भी रिलेशन ठीक नहीं था मोहनी उन्हें कतई पसंद नहीं करती थी और ये दोनों बहनें मोहनी को अपनी जायदाद में से इंच भर का भी हिस्सा नहीं देना चाहती थी मोहनी की मेहता सिस्टर से भी कई मौकों पर पब्लिकली फाइट हो चुकी थी यहां तक कि मेहता के हॉस्पिटल में होने के बाद भी इन दोनों के बीच कई बार लड़ाई होते देखा गया है इन सब प्वाइंट ऑफ व्यू से मोहनी बेशक सबसे बड़ी सस्पेक्ट है सर ये काफी हाई प्रोफाइल केस है और ये तो क्लियर है कि मर्डर बंटवारे को लेकर ही किया गया है और अभी तक तो यही लग रहा है कि मेहता सिस्टर्स का मर्डर मोहिनी ने ही कॉन्ट्रैक्ट देकर करवाया है केस ऊपर से बिल्कुल क्लियर लग रहा है लेकिन आकाश ने फिर स्वाति की तरफ देखते हुए कहा कल जो विक्रांत सर ने तुमसे कहा था उस प्वाइंट को किसी भी हालत में इग्नोर नहीं किया जा सकता है मेहता की कुल प्रॉपर्टी अरबों में है और अगर उसका दो हिस्सा भी होता है तो भी मोहिनी के हिस्से में कई अरब रूपए आएंगे ऊपर से मेहता ने ऑलरेडी अपनी एक कंपनी को मोहनी के नाम किया हुआ है उसे तो कोई मोहनी से ले नहीं सकता एक बार के लिए मान लेते हैं कि मेहता की दो बेटियां हैं और प्रॉपर्टी के तीन हिस्से होते फिर भी मोहनी को ज्यादा फर्क नहीं पड़ना चाहिए था वो मिडिल क्लास फैमिली से थी उसके लिए इतने पैसे संभाल पाना भी मुश्किल ही था तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि मोहनी पैसों के लिए इतना बड़ा रिस्क लेगी वो भला क्यों अपने हाथ में आ रही दौलत को लात मारकर खुद के जेल जाने का इंतजाम करेगी लेकिन तुमने अभी कहा ना कि मेहता कोमा में जाने से पहले अपनी वसीयत लिखने वाला था और उसकी मोहनी से बनती भी नहीं थी विक्रांत ने कहा हो सकता है कि उसने अपनी वसीयत में से मोहनी को बेदखल करने का मन बना लिया हो क्या पता वो अपनी पूरी जायदाद सिर्फ अपनी दोनों बेटियों के नाम करने की कोशिश कर रहा हो इस वजह से मोहनी ने मजबूर होकर मेहता की दोनों बेटियों को मरवाने का प्लान बनाया हो अरे नहीं सर क्या बात कर रहे हैं आकाश ने तपाक से जवाब दिया मेरी मेहता के वकील से भी बात हुई है मोहनी मेहता की वाइफ थी और लीगली मेहता की आधी प्रॉपर्टी पर उसका हक हाँ है वो उससे कोई नहीं ले सकता हाँ ये है कि तब मोहनी ना हाथ से कंपनी का स्टॉक चला जाता भले ही ये स्टॉक की कीमत बहुत ज्यादा थी लेकिन फिर भी मोहनी के पास इतनी दौलत हो जाती कि उसे इसे जाने का कोई गम नहीं होता हाँ एक कंडीशन थी जब मोहनी के हाथ में कुछ नहीं आता जब मिस्टर मेहता अपनी पूरी प्रॉपर्टी किसी ऑर्गेनाइजेशन को चैरिटी में दे देते लेकिन मिस्टर मेहता ऐसा कभी नहीं करते इतनी बड़ी उनकी कंपनी है इतनी प्रॉपर्टी है वो भला इसे अपनी बेटियों के हाथ से कैसे छीन सकते थे तो मोहनी के हाथ से जायदाद जाने का कोई सवाल ही नहीं उठता हम्म, ठीक है लेकिन लेकिन तुम ये सब बातें मुझे क्यों बता रहे हो विक्रांत ने आकाश की आंखों में देखते हुए कहा देखो मैंने पहले ही कह दिया कि मेरा इस केस से कोई लेना देना नहीं है मैं बस मर्डर का विटनेस हूँ तो उसके बारे में जो पूछना है पूछो बता दूंगा अरे सर सर सुनिए तो सही आकाश ने विक्रांत को हाथ से इशारा करते हुए कहा देखिए सर मिस्टर मेहता हॉस्पिटल में हैं, जल्दी ही अल्लाह के प्यारे हो जाएंगे उनकी दोनों बेटियां यानी कि मेहता सिस्टर्स का मर्डर हो चुका है अब बची मिस्टर मेहता की वाइफ मोहिनी जिसके ऊपर मेहता सिस्टर्स के मर्डर का इल्जाम लगा हुआ है उस पर डबल मर्डर का चार्ज लगने वाला है और जाहिर है की उसे भी उम्र कैद ही होगी फिर फिर मेहता की प्रॉपर्टी किसकी होगी किसकी विक्रांत ने क्यूरे होते हुए पूछा यानी विक्रांत को पूरी उम्मीद थी कि उसे मेहता के उस मैनेजर का नाम जानने को मिलेगा जो उससे मिलने के लिए आया हुआ था रवि मेहता सूरज मेहता का चचेरा भाई इसके बाद आकाश ने आगे बोलते हुए कहा रवि मेहता सिर्फ सूरज मेहता का बहुत करीबी है बल्कि वो मेहता फैमिली का भी अकेला है वो सूरज मेहता की कंपनी का स्टॉक होल्डर भी है यानी अगर मेहता की मौत हो जाती है और मोहनी जेल चली जाती है तो फिर मोस्ट प्रोबेबली रवि मेहता ही मेहता इंडस्ट्री का अगला चेयरमैन होगा उसके रास्ते में फिर कोई रुकावट है ही नहीं हो गया तुम्हारा बस ये कुछ और भी बाकी है अब बताओ मैं क्या करूं इस कहानी का मुझे क्यों सुनाया ये रामायण विक्रांत ने आकाश की तरफ देख थोड़े दिखावटे गुस्से के साथ सवाल किया अरे सर आप, आप देख रहे हैं ना ये केस कितना कॉम्प्लिकेटेड है आकाश ने अपना सिर हिलाते हुए कहा देखिए मैं मैं बोलता हूं, मैं साफ़ साफ़ बोलता आपसे हेल्प मांगने आया देखिये मुझे पता है कि आप मेरी हेल्प कर सकते हैं। विक्रांत के चेहरे पर संतुष्टि से भरी मुस्कान देखी जा सकती थी वो शुरू से जानता था कि आकाश यहाँ पर क्यूँ आया हुआ है लेकिन खुद अपनी तरफ ऐसी ये बात कह नहीं सकता था तो वो बार बार आकाश के मुँह ऐसी ये शब्द सुनने की कोशिश कर रहा था सर मुझे स्वाति ने बताया आपके प्रोडिक्शन के बारे में मैं तो बस यही जानना चाह रहा था कि आखिर कैसे कैसे आपने शुरू में ही जान लिया कि मोहिनी का मर्डर केस से कोई कनेक्शन नहीं है मुझे पता है कि आप जानते हैं कि इस केस का मास्टरमाइंड कौन है क्या बकवास कर रहे हो विक्रांत ने अपना सिर हिलाते हुए कहा मैं ऐसे ही फालतू बातें करता रहता हूँ तुम भूल गए शर्म के मारे आकाश का चेहरा लाल हो उठा अरे सर नैना मैडम के रिश्ते से तो मैं आपका सला हुआ है? मैं उन्हें अपनी बड़ी बहन मानता हूँ और पहले में थोड़ा अग्रेसिव था तो अगर पहले कुछ गलती हो गई हो तो प्लीज माफ कर दीजिए <laughs> लेकिन सर आकाश उस वक्त बात कर रहा था जब विक्रांत एक बार पनवेल ब्रांच गया हुआ था और जब विक्रांत ने उसका पेन रिकॉर्डर चुरा लिया था जाहिर है कि गलत तो विक्रांत ने ही उसके साथ किया था और माफी भी विक्रांत को ही मांगनी चाहिए थी लेकिन ठीक <laughs> है ठीक है साले साहब विक्रांत जोर से हंसते हुए कहा विक्रांत को अचानक इस तरह से वे हंसता देख साइड में बैठी स्वाति चौंक पड़ी सर अब क्या बताऊं? आकाश ने बेहद सीरियस लहजे में कहा आप वो हेडक्वार्टर के विनोद राय साहब को तो जानते ही हैं। एकदम पीछे पड़े हुए हैं हमारे इधर अगर केस जल्दी से सॉल्व नहीं हुआ ना तो फिर जीना मुहाल कर देंगे अभी नया नया प्रमोशन मिला है मुझे डर लग रहा है कहीं इस केस के चक्कर में फिर से वही ना भेज दें और सच जानते हैं हम लोग नैना मैडम के साथ के हैं तो हमारी अलग ही पहचान है कुछ गड़बड़ होता है तो तुरंत सब सवाल करने लग जाते हैं जोर से हंसते हुए तुम तो, अच्छा जब तुम्हारे करेंगे बाकी भागदौड़ और इन्वेस्टिगेशन तो तुम लोगों को खुद से ही करना पड़ेगा देखो भाई मैं वैसे ही दूसरे केस में उलझा हुआ तो टाइम मेरे पास ज्यादा नहीं अच्छा हाँ एक और चीज मेरी एक शर्त है मुझे मोहिनी को इंटेरोगेट करना है अकेले में पूछताछ करनी है उससे मंजूर है सर मंजूर है डील कोई दिक्कत नहीं आकाश ने जल्दी से विक्रांत का हाथ पकड़कर हिलाते हुए कहा